नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो में हम लोग कुछ खास यूनिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप सभी जानते होंगे हीलिंग थेराफी के बारे में और रेकी के बारे में या फिर डिस्टेंस हीलिंग के बारे में ये सारी बातें थोड़ी सी हमारे लिए नई हो सकती हैं और जो लोग इन सभी चीज़ों से गुजरे हुए हैं उनके लिए नई नई होगी जिन लोगों को पता है वो लोग थोड़ा ध्यान से और सुनेंगे कि उनको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल जाएगा और जो लोग नहीं जानते हैं, वो जिज्ञासाव्रत सुनेंगे और नई चीज़ उनके पास पहुँचेगी जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं सब कुछ होने के बावजूद भी ये एक यूनिक जो थेरेपी है वो भी अपना काम करती हैं वैसे दुनिया में बहुत सारे थेरेपीज हैं ओलोपैथी है आयुर्वेद है, है नेचुरोपैथी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन ये बिल्कुल मन से रिलेटेड है और हम किस तरह से वाइब्रेशन से या फिर शुभ कामनाओं के साथ भावों के साथ इन चीज़ों को जोड़ कर करते हैं तो वो एक अलग थेरेपी की बात आती है और इसमें विधिवत अगर हम लोग इन चीज़ों को करते हैं तो काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट मिला हुआ है कई बार होता है कि मेडिसिन से वो चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं और इन चीज़ों से कभी कभी व्यक्ति पूरी तरह से बदल भी जाता है और उसका जीवन बन जाता है तो आइए इन्हीं विषय को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे और आज के शो को विशेष मुलाकात को सजाने के लिए विभा कपानी जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे आप सभी उन्हें जानते हैं उनसे बातें करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे हेलिंग थेरापी के बारे में उनके द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विभा जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू रमेश जी सबसे पहले मैं सभी सुनने वालों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए धन्यवाद करना चाहूँगी अपना कीमती समय देकर मुझे सुनने के लिए और जैसे आपने कहा हीलिंग के बारे में ये मेरा अपना मानना है कि इट इज़ एक अनकंडीशनल कंडेंस्ड लव लाइक एक जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है तो वो एक अनकंडीशनल लव होता है ये हीलिंग को इसी नाम से मैं कहती हूँ कि रेखी वही है कि आप क्या करते हैं और किस तरह का जॉब आपका है और ये चीज़ें कब से आपने सीखना शुरू किया और किस तरह से ये आपको लगा कि मुझे ये चीज़ें सीखनी चाहिए क्यों सीखा आपने वो थोड़ा सा अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को अपने बारे में बताइए एक्चुअली मैं फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब करती हूँ अकाउंटिंग uh, में ये मुझे uh, करीब बारह साल हो गए uh, रेखी को मैंने सीखा कि ये एक नेचुरल हीलिंग है और इसको आ, इसको मैंने देखा कि इससे बेनिफिट काफ़ी होता है कि इसको आ, लोग जब इसको हीलिंग को लेते हैं तो फिज़िकली मेंटली इमोशनली पीपल अराउंड मी वन आई सा कि उनको फ़र्क पड़ रहा है तो मेरे भी अंदर से एक जिज्ञासा हुई कि मुझे भी ऐसे करना है कुछ क्योंकि उन दिनों मैं काफ़ी मेंटली प्रेशर से जा रही थी और आई लास्ट माई फादर दोस्त गई तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ ढूंढना है मुझे ऐसा कुछ करना है कि जो दवाई लिए बगैर जो तो मेडिसिन के बिना ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग बना दे फिज़िकली मेंटली एंड इमोशनली तो इसलिए मुझे uh, मैं शोल्डर uh, पेन थी मुझे मैं एक थैर के पास गई तो शी टोल्डमी तुम्हारे चक्रास ब्लॉक हैं तो तुम्हें हीलिंग करवानी चाहिए तो शी इंट्रोड्यूस्ड में रेकी हीलिंग के लिए तब मैंने 2006 से रेकी शुरू करी अव्यूभा जी काफी अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरह से आपका रेकी हीलिंग थेरेपी से आपका जुड़ना हुआ चलिए मैं बात करना चाहूंगा कि रेकी हीलिंग इसके बारे में बताइए रेखी इस एक्चुअली uh, ये है जैपनीज टेक्निक है जो जैपनीज़ का एक्चुअली मतलब रे एन की आर ई आई रे मीन यूनिवर्सल के आई की इज एनर्जी इस नेचुरल एनर्जी है जो एक टेक्निक हम सीखते हैं और जिसके जरिए हम इसको सीख के इसको अप्लाई करते हैं और दूसरे को हील करते हैं और ये डॉक्टर मिकाओ युसुई ये उनके लीनियज से हैं जो uh, सन 1800 में हुए हैं ही वॉज ही वॉज क्रिश्चन मिनिस्टर थे और ये जब uh, प्रोफेसर थे और एक दिन चर्च में अपना वो लेक्चर दे रहे थे तो वन ऑफ हिज स्टूडेंट आज हिम कि आप इस इस पे बिलीव करते हो कि जैसे आप बता रहे हो कि जीसस क्राइस्ट जब वॉक करते थे या बुद्ध से जिस रास्ते से निकलते थे तो वहाँ लोग मिलो मिल तक हील हो जाते थे और या वो को भी टच करते थे तो वो हील हो जाते थे तो डॉक्टर ने ने कहा कि हाँ मैं तो बिलीव करता हूँ तो उन्होंने कहा आप करते हो मैं तो नहीं करता नहीं। तो ये बात उनके दिल को लगी कि हाँ इसको प्रूव कैसे किया जाए कि हम उनकी बातें उनके स्क्रिप्चर पढ़ते हैं और ये चीज़ें हम बताते हैं लेकिन इसको प्रूफ कैसे किया जाए कि ये ऐसा होता है hmm. देन ही आ, उन्होंने अपनी ये जॉब छोड़ के अमेरिका चले गए वहाँ यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्क्रिप्चर के ऊपर स्टडी करी hmm. तो उनको अंदर से फिर भी वो स्टडी वाला था कि जस्ट पढ़ते थे लेकिन ऑन हैंड उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था hmm. फिर वो विकागो यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ के फिर आगे चले और उन्होंने इक, इक्कीस दिन माउंटेन में जा इस चीज़ को इक्कीस दिन की मेडिटेशन करी और एक एक प्रण लिया कि मुझे आ, ये एक्सपीरियंस करना है तो जब इक, इक्कीस पत्थर उन्होंने अपने पास रख लिए एक एक करके वो फेंकते गए जब उनके इक्कीस दिन हुए तो ही कार्टिक बीम ऑफ लाइट उनके ऊपर आई और उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स में जो सिम्बल्स पढ़े थे देखे थे वो एक बबल के थ्रू उनके उनको जैसे विजुअलाइज होने लगे उनको दिखने लगे तो वो उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे थे कि जो बुद्धिज़म में जो स्क्रिप्चर उन्होंने पढ़े थे वो बिल्कुल वो साक्षात वही थे तो उन्हों वो उनको लगा कि उनके शरीर में उन्होंने उसको अडाप्ट कर लिया तो जब वो एकदम इतनी बीम फ्लाइट ले वहीं गिर गए तो क्योंकि वह एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी उनके पास फिर वो धीरे धीरे उठे और माउंटेन से नीचे आने लगे जब वो नीचे आ रहे थे तो उनके पैर पे चोट लगी। तो पैर पे चोट लगी, उन्होंने उस और ब्लीडिंग होने लगी जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से उसको टच किया तो ब्लीडिंग रुक गई और वो जो पेन एकदम से उठी थी वो भी खत्म तो और नीचे आए जब इक्कीस दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था तो वहाँ एक स्टॉल था वहाँ से उन्होंने एक लेडी थी तो वो जब उनको खाना देने लगी वहाँ काम करने वाली तो उसके फेस पे कुछ था तो उन्होंने पूछा क्या हुआ कहते मेरे को टूथ पे पेन हो रही है तो उन्होंने हाथ लगाया कहते मैं टच कर सकता हूँ ऐसे हाथ लगाते ही वो पेन गायब हो गई तो ही गट एक्सपीरियंस कि हाँ ये जो मैंने किया है ये जो सिम्बल्स के साथ और जो अनर्जी मेरे में आई है इससे ये फ़र्क पड़ रहा है लाइक उन्होंने अपने आप को खुद को हील किया फिर से उस लेडी को टच किया तो ही गाट अवेयर कि ये सिंबल्स ये हीलिंग उनमें आ गई फिर उसको उन्होंने इन्हेंस किया और लोगों को हील करना शुरू किया जो भी उनके पास आता था टच करते थे वो ही उड़वाता था फिर उन्होंने इस चीज़ को और भी जैसे स्क्रिप्टर पढ़े थे पढ़ के और अपने एक्सपीरियंस के साथ इन्होंने इस चीज़ को आगे चलाया और इनका डिसाइकल डॉक्टर हिवाय जी था वो आई उनके पास उन्होंने भी इनसे सीखी और उन्होंने इसका फिर एक आश्रम बनाया और इस हीलिंग प्रथा को फिर आगे उन्होंने चलाया विभा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से ये शुरू हुआ इसका जो रेकी हीलिंग थेरेफ़ी के बारे में आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर इनके लेवल्स के बारे में बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में तो आपने सुना ही अब लेवल्स क्या होते हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है कैसे इसको सीखा जाता है आगे हम लोग सुनेंगे लेकिन अभी एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए आप सुनाया है बाबा मैनुलके प्यार पाए है सुख संसार बाबा पाए है सुख संसार निर्मल निर्मल किरण आती भालते है स्वाभाग्य सजाती तिलक लगाती सदा विजय का शक्ति अनु सुख संसारो बाबा भाए सुख संसार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 और उनको कैसे इससे जुड़ना हुआ वो भी हमने सुना और हेलिंग थेरेपी है क्या चीज़ कैसे इसकी शुरुआत हुई वो हमने जाना अब बात करते हैं इसमें जैसे कि जो मेडिटेशन वाली बात आती है इसमें ध्यान की बातें आती हैं तो हम लोग किस तरह से उस एनर्जी को रिसीव करके फिर इस एनर्जी को दूसरों तक पहुंचाते हैं ये सारी चीज़ें हैं रिसीविंग एंड एन गिविंग एनर्जी वाली बात आती है यहाँ पर तो इसमें कुछ लेवल्स होते हैं और किस तरह के लेवल्स होते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे फिर से एक बार आप सभी की तरफ से विभा जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश इसमें लेवल ऐसे होते हैं कि इसको कोई भी सीख सकता है और लेवल ऐसे है कि पहले हम इसमें इनिशन होती है जो लीनेज है जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर मिका यूसुफन डॉक्टर है ठिकाठा इन्होंने इनकी लीनेज के हिसाब से फिर उसके बाद जैसे हम आ, मैं जैसे रेकी मास्टर मैंने करी है तो जैसे कोई मेरे पास आता है तो सीखने के लिए तो पहले लेवल में सिर्फ क्लेंजिंग की जाती है और इनिशेसन भी इसमें होती है इनिशेसन मेन की जो वो एनर्जी वो चली आ रही है उसको हम टच करके एक टेक्निक तो उसको फॉलो करते हुए और वो पहले लेवल में सिर्फ क्लेंजिंग है और डिपेंड करता है कि कितना सीरियसली दूसरा इसको ले रहा है कैसे उसकी प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें कि इस प्योर जैसे आप प्रेयर करते हो और रेखी की प्रैक्टिस करते हो जितनी ज़्यादा आप करते हो उतना आप में वो फ्लो बरता जाता है और टोटल इसके चार लेवल होते हैं और सेकंड लेवल में सिंबल्स दिए जाते हैं जैसे हम सिम्पल्स सिंपल लैंग्वेज में कहूँगी जैसे हम हिंदुज़म में जैसे हम ओम करते हैं या क्रिश्चियनिटी में क्रॉस बनाया जाता ऐसे रेखी में भी सिंबल्स होते हैं वो सिंबल को इसको एकदम ही इन्वोव करते ही आपने वो पावर पहले से ज़्यादा आने शुरू हो जाती है बिकॉज वो द, द, द, द, इसका जो सिम्बल में जो पावर है वो सारा काम करती है इस पावर से फिर देन उसका फ्लो एनर्जी का बढ़ता जाता है और दूसरा इसको हील कर पाता है ज्यादा से और तीसरे में आ, क्रिस्टल हीलिंग होती है डिस्टेंस हीलिंग सेकेंड में शुरू हो जाती है क्रिस्टल हीलिंग एंड साइटिक सर्जरी भी विच इज़ लाइक जो अंदर लैसे किसी को जैसे टीमर है माइग्रेन हेडिक्स हैं ऐसे डीप लेवल पर जाके उसको हील किया जाता है और जो चौथा लेवल है वो उसको मास्टर हीलिंग कहते हैं मास्टर सिम्बल होता है जिससे हम दूसरे को इनिशिएट कर सकते हैं वो टीचर्स के लिए होता है अगर आपको सिखाने के लिए सीखना है तो वो फोर्थ लेवल है नाल फोर लेवल टू थाउजेंड सिक्स से इसको मैं कर रही हूँ एंड आई कैन सी अविभा जी काफी अच्छी बात आपने बताया जैसे कि लेवल के बारे में आपने बताया कि पहले जाते हैं लाइक लाइक जैसे एक आपने कमरे में एक बल्ब लगाया वो हंड्रेड वॉट है उसके बाद आप थाउजेंड का फिर फाइव थाउजेंड का वो बढ़ता जाता है जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाते हो वो बढ़ता जाता है क्योंकि एक ही टाइम में एकदम से किसी को एकदम से हम तो खाना नहीं खिला सकते पहले हम थोड़ा खिलाते हैं बच्चे को फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं द सेम वे इसको एनर्जी को डोज देने में भी उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है ताकि बॉडी उसको ले सके जो हीलर है उसको भी इसमें स्टेबिलिटी लानी होती है अपनी प्रेयर्स के साथ अपनी मेडिटेशंस के साथ एंड सबसे बड़ी बात अनकंडीशनल लव के साथ यू ट्रीट एवरी द सेम वे और उससे क्या है कि आप आपके अंदर में एक प्योरिटी आती रहती है आप दूसरों को डील करने तभी कर सकते हो जब आप खुद प्योर हो क्योंकि जो आपके पास है आप वही तो दूसरे को दे देंगे तो वो हमारी एक अपनी साधना भी होती है अपना एक कमिटमेंट होती है और फिर हम दूसरे को टच करके इस चीज़ों को आगे लेके जाते हैं सो थर्ड लेवल में सेकेंड लेवल में सिम्बल्स फिर तीसरे लेवल में जो लोग जैसे मैं यहाँ हूँ आप इंडिया से मुझे फ़ोन आता है किसी को सिर दर्द है या किसी को माइग्रेन है या ट्यूमर है या ऐसा कुछ है कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए जब हम यहाँ से डिस्टेंस के उस पर भी रेकी बेचते हैं तो उसमें बाउंड्री कोई नहीं है लाइक आई सैट इस अनकंडीशनल कोई बाउंड्री नहीं है कोई टाइम फ्रेम नहीं है कहीं भी कैसे भी आप बैठ के उसको कर सकते हो और उसमें तीसरे लेवल में क्रिस्टल्स के साथ भी होती है क्योंकि क्रिस्टल्स जो है मिनरल्स होते हैं इसमें ये नेगेटिव एनर्जी खींच लेते हैं उसमें हम पिक्चर के थ्रू दूसरे को इमेजिन करके विजुअलाइज करके उससे भी तीसरे लेवल पे हीलिंग पर हीलिंग करी जाती है काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दिया हीलिंग थेरेपी के बारे में जैसे कि शुरुआत क्लिनजिंग से फिर सिम्बॉल फिर उसके बाद हीलिंग शुरू हो जाता है और फिर आपने एक बहुत अच्छी बात बताया अनकंडीशनल लव जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसी से वो सारी चीज़ें जो है हमारी इम्प्रूवमेंट होती है और उसके बाद आपने बताया डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं जैसे कहीं से भी फ़ोन आता है तो उस व्यक्ति को इमेज उसका क्रिएट करके या उसकी उसको अपन उस पर्टिकुलर टाइम पर उनको वो हीलिंग थेरेपी वहाँ बैठ भी आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें काफ़ी गहराई से समझने वाली बात यह है कि कैसे ये काम करता है और आपने बताया कि अनकंडीशनल लव हो तभी ये चीज़ें संभव हैं और इसमें आपकी कितनी प्योरिटी एंड कितना आप प्यार जो है निस्वार्थ प्यार जहाँ आपके पास है वो चीज़ें कैसे आप डाइवर्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है अच्छा अब बात आएंगी कि कैसे क्या कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है जैसे शुरुआत में आपने कहा कि कोई भी इसे सीख सकता है लेकिन सीखने के बाद क्या वो तुरंत इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते ही रिजल्ट आ जाते हैं या फिर रिजल्ट में डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन क्या है डेफिनेटली लाइक इसमें सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि ये हीलिंग तो हो रही है ये इंसान इंसान को नहीं देगा ये ये जो तो सिम्पल्स है इसमें पावर है इस कनेक्टेड विद द सोर्स द सोर्स इज वेयर वी गेट एनर्जी फ्रॉम ये एनर्जी कहाँ से आ रही है यहाँ से सूरज चांद सितारे एनर्जी ले रहे हैं पृथ्वी ले रही है पूरी नेचर ले रही है ये एनर्जी वहाँ से आ रही है वी आर जस्ट ए टू हीलर जो हैं जैसे ऐसे ही है कि जैसे पानी नल में से आ रहा है हम नल को नहीं पूछते हम पानी को पूज रहे हैं पानी हमें तृप्ति दे रहा है ना कि इंसान सो तो इसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगी कई लोग इस चीज़ को ये अपने में गुमान ले आते हैं कि मैं हील कर रहा हूँ इसमें मैं का कोई रोल नहीं है ये सारा क्रेडिट एनर्जी को ही जाता है इसमें आ, इसको नाम हम डिवेनिटी भी दे सकते हैं नेचर भी दे सकते हैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और इसमें हम यही है कि बस हमें भगवान ने या नेचर ने हमें एज ए टूल चुना दूसरे को हील करने के लिए और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन यस इसको कोई भी सीख सकता है कोई भी चाहे वो अच्छा बुरा या कुछ भी उसने पास में जैसा भी है जब वो बिलिंग है इस चीज़ को ठीक करने के लिए तो इस चीज़ के लिए वो कोई भी बंदा कर सकता है लेकिन उसको शुरू करते ही उसको कमिटमेंट जरूरी है कमिटमेंट ऐसी कि उसको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ के लिए और कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करते करते क्योंकि वो जो हम कहेंगे हम खाना ना खाएँ लेकिन तृप्ति हो जाए वो नहीं होगी उसके लिए हमें खाना खाना पड़ेगा प्रेयर करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा मेडिटेशन करते हैं हम इसमें तो यस yes, इसमें कोई भी कर सकता है और इसके जो हर लेवल के बीच में टाइम दिया जाता है उस एनर्जी को सेटल करने के कुछ लोग तो लाइक आई विल आई लव टू से दिस कि मेरे जो जिनसे मैंने सीखा है सरोजनी अलवर चंका कोटी शी शी आलवेज थे मी और मेरे को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आई एम वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट क्योंकि जो वो कहते हैं मैं लकीर का फकीर बिल्कुल वैसा ही आंखें बंद करके करती हूँ आंखें बंद करके मतलब कि अगर उन्होंने कहा कि सुबह तीन बजे उठ कुछ काम करना है तो मुझे करना अगर मेरे को उन्होंने दो घंटे की कोई प्रेयर कही है या कैंटिंग कही है मैं ज़रूर करती थी और इसको इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आई कैन सी द रिजल्ट और इसमें आई वुड लाइक यू एट एट कि बोलोगे कि हाँ मोस्टली लोग मेरे से पहला सवाल स्वा, ये पूछते हैं आपको कैसे पता कि ये ये हो रहा है ये रिजल्ट आ रहा है तो अगर जिसके सिर में दर्द आया वो आके लेता है और उसने हाथ से ऐसे एनर्जी ली है तो अगर उसके सिर दर्द गायब हो रही है तो काम तो हो रही है ना ये? अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है विभा जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये चीज़ें जो है आ, समझ में आ रही कुछ चीज़ें नहीं समझ में भी आ रही लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे या सीखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो नेचुरली वो चीज़ें आप तक पहुंचेगी और कुछ चीज़ें होती है कि हम लोग तुरंत कैसे जैसे कि हम लोग एडमिशन ले लिया तो हम लोग रिज़ल्ट हाथ में आ जाता है ऐसी नहीं है एडमिशन लेने के बाद आपको साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है पढ़ना पड़ता है फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है उसके बाद रिजल्ट आपके हाथ में आता है बिल्कुल इसी तरह है यहाँ पर भी हेलर एंड जो हीलिंग ले रहा है दोनों तो के बीच में कम्युनिकेशन है और वो कम्युनिकेशन के साथ बीच में सिम्बॉल्स आते हैं और जितना हीलर काम कर रहा है उतना ही काम आपको भी करना है जिन्हें ठीक होना है <laughs> नहीं तो फिर क्या हो जाएगा दोनों के बीच में अगर वो गैप है दोनों के कम्युनिकेशन में गैप है तो वो चीज़ें आप तक पहुंचेगी नहीं वो एनर्जी लेवल टच नहीं करेगा तो फिर आप ठीक भी नहीं होंगे तो नीड है पेशेंट एंड डॉक्टर जैसे डॉक्टर ने कहा कि गोलियाँ इतनी बार आपको लेना ही हैं तो आप लेंगे तो उसका रिजल्ट होगा अगर नहीं लेंगे तो चीज़ें नहीं होगी तो वैसे ही अब आप अगर टाइम मिलता है आपको टाइम दिया गया कि आपको एक घंटा प्रैक्टिस करनी है बैठना है इस पोजीशन में ये करना है ये सोचना है तो आप उसको करिए तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू होगा कई बार होता है कि जैसे हम लोग स्कूल की मैं एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ 50 बच्चे एक ही लेक्चर अटेंड करते हैं और उसमें से किसी को बहुत अच्छी तरह से उसमें मार्क आता है किसी को नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाने वाला गलत है या सुनने वाले गलत है इट इज़ ए डिपेंड्स अपॉन हमारी मेंटल लेवल के ऊपर कि हम कितना उसको ग्रैब कर रहे हैं कितना एकाग्रता से उन चीज़ों को सुन रहे हैं तो वही चीज़ें है कि यहाँ पर भी हम लोग उन चीज़ों को कितने अच्छी तरह से रिसीव कर पाते हैं उस एनर्जी को एक कॉन्सेंट्रेशन लगती है इसमें कि आप उसमें उस फीलिंग में चले जाना होता है उस सिम्बॉल के साथ अटैच रह के उसी तरह से जिस तरह से हीलर आपको सजेशन दे रहा है वो चीज़ें आप उसी तरह से लेने की शुरुआत करें तो चीज़ें हो सकती हैं कई बार हमारे डिस्टरबेंस होता है कि हमारा मन थोड़ा सा बैक जाता है या कहीं हम लोग टूट जाते हैं या भटक जाते हैं तो उस समय ये दिक्कतें आती हैं और फिर भी अगर आप पूरी तरह से मन से सरेंडर हो जाते हो और उन चीज़ों को एज इट ईज आप रिसीव करना शुरू करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरह से हंड्रेड आ सकता है अगर आप रिसीविंग में गड़बड़ करेंगे तो रिज़ल्ट भी वैसे ही धीरे धीरे आएगा तो चलिए आज के इस एपिसोड में हमने हीलिंग थेरेपी क्या है और कैसे काम करता है उसके लेवल क्या है वो समझा है आगे और भी बहुत सारी बातें इसके ऊपर करेंगे लेकिन अभी आज के इस एपिसोड में इतना ही एक बार फिर से विमा जी को बहुत सारी खुशियां बहुत सारी दुआएं हमारे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें हम लोग इस तरह के करेंगे लेकिन तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ और जो बातें अच्छी लगी हो तो मैसेज करके आप बताइए कि हमें ये चीजें अच्छी लगी हमें ये अच्छी लगी तो हमें भी खुशी होगी और आपकी खुशी बढ़ती रहे इसलिए आप ट्यून करके रखिये रेडियो मधुबन को सलाम नमस्ते सुनते रहो मस्कराते रहो सब सुखी सब भला ये शुभ संकल्प है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 सीहा सबके सहारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन उतरे तारे हैं ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं ये फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीप उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीप उतरे तारे हैं